ओम श्री परमात्मने नमः अथ श्री श्रीभगवाच परम भूयः भूय प्रवक्ष्या ज्ञा ज्ञानमुत्तम यज्ञा सर्वे परां सिद्धिम तो गता पदछेद परम भूय प्रवक्षा ज्ञा ज्ञानमुत्तम ये परा सिता अन्वय एव शना ज्ञानों में भी तत उत्तम तत् अतिम उस परम परम ज्ञानम ज्ञान को मैं भूय फिर प्रवक्ष्यामी कहूंगा यत जिसको ज्ञावा जानकर सर्वे सब मुनिय मुनि जन इत इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि सिध्धी को गता प्राप्त हो गए हैं इदानमुपाश्रिम साधता सर्गे नोपजाते प्रल न्यथ पदछेद इदम ज्ञान उपाश्रि मम साध्यम आगता न उपजाते प्रलय न व्यथंसी चन्वय इव शब्दार्थ इदम इस ज्ञान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 प्रल प्रलय काल में अपि भी न व्याकुल नहीं होती मम योनहब्रह्म तस्गर्भम दधा्य हम संभव भवति भारत पदछेद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 ततः उस जड़ चेतन के संयोग से सर्वभूता सवभूतों की संभव उत्पत्ति भवती होती है सर्वोनिषु कौंतेय मूर्त संभवती तासाम ब्रह्म महद्योनी पिता अहम बीज्रदिता पदछेदु कौंतेय मूर्त संभव ब्रह्म महतोनि अहम बीजप्रदय एव श कौंतेय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 गर्भ धारण करने वाली माता है और अहम मैं बीज प्रदह बीज को स्थापन करने वाला पिता पिता हूँ सत्व रजस्तम गुणा प्रकृति संभवा निबधनते महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम् तमः इति य पदछेदा प्रकृतिसंभवाबधन महाबाहो देहे अव्ययम् इवम् शब्दार महाबाहो हे अर्जुन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 निबधनती बांधते हम सर्मल्वा प्रकाशकम सुखसंग बध्ना तत्र त्र सल्वा प्रकाशकम् च शब्दार्थ अनामय सुखसंगध्नाती तत्र उन तीनों गुणों में सत्वम सगुण सत्व तो निर्मलवात्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 देहिनम कर्मसन देवय शब्दाथ कौंतेय हे अर्जुन रागात्मक रागरूप रज रजोगुण कोसमुद्भव कामना और आसक्ति से उत्पन्न विधि जान तत्व देहिनम इस जीवात्मा को कर्मस कर्मों के और उनके फल के संबंध से निबध्नाति बांधता है तमस्तवज विधि मोहनम सर्वदेना प्रमादालस्य निद्राभि तिबध्नाति भारत पद पदछेद तम तो अज्ञानज विधि मोहनमेना प्रमादालद्रा तत्ब्ना भारत अन्वय शब्द भारत हे अर्जुन नाम, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाली तम तमोगुण को तो अज्ञानजम् तो, अज्ञान से उत्पन्न विधि ज्ञान वह दे इस जीवात्मा को प्रमादालस्य निद्राभि प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा निबध्ना बांधता है सत्व सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानमृत्तुत्तम प्रमादे संजयत्युत पदछेद सत्व सुखे संजयति रज कर्मणि भारत आवृत्यतु तमः प्रमादे संजयति उत् संजयतीन्वय एवं शब्दार्थ भारत हे अर्जुन सत्व सत्वुण सुखे सुख में संजयती लगाता है और रज रजोगुण कर्मि कर्म में तथा तम तमोगुण तो, तो ज्ञानम ज्ञान को आवृत्त्य ढककर प्रमादे प्रमाद में उत भी संजयती लगाता है रजस्तमश्चाभिभूय सत्मति भारत रजसत्व तमस्व तम सजस्त छेद रजतमचिभूय सत्म भवती भारत रजसत्व तमः तम सम तथा अन्वय एवं शब्दार्थ भारत हे अर्जुन रज रजोगुड़ च और तमह तमोगुड़ को अभिभूय दवाकर सत्व सत्वुण सत्व सत्वुण च और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 बढ़ता है सर्वेस्काश उपजाते ज्ञान यदा तदा तवृद्ध सुत पदछेद्द्वारु प्रकाशः उपजाते ज्ञान यदा तदा विद्यात् इति सी अन्वय एवम् शब्द यदा जिस समय अस्मिन् इस देहे देह में तथा सर्वेषु अंतकरण और इंद्रियों में प्रकाशः चेतनता और ज्ञानम विवेक शक्ति उपजाएते उत्पन्न होती है तदा उस समय इति ऐसा विद्यात जानना चाहिए उत की सत्व सत्वगुण विवृद्धम बढ़ा है लोभ प्रवृत्ति तानि प्रवृत्रारंभ कर्मण श्रपृहाजसे जायते विवृद भरतर्षभ पदछेद लोभ प्रवृत्म कर्म रजसि एतानि जायन्ते विवृद्धे भर्तर्षभः अन्वय एवं शब्दार्थः भर्तर्षभः हे अर्जुन रजसी रजोगुण के विवृद्धे बढ़ने पर लोभः लोभ लोभ प्रवृत्ति प्रवृत्ति स्वाथबुद्धि से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 प्रमाद मोह तमशेता जायते कुरुनंदन पदछेद अकाश अप्रवृत्ति प्रमाद मोह तमसीता जायते कुुनंदन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 प्रमाद अर्थात चेष्टा, च और मोह निद्रादि अंतकरण की मोहिनी वृत्तियां एतानी ये सब एव ही जायन्ते उत्पन्न होते हैं यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहब्रृच तदोत्तम विद्यान अमला प्रतिपद्यते पदछेद यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलय याति देहब्रृद तदा उत्तम विद्यान अमला प्रतिपद्यते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 मूढ़ जायते पदछेेद रजसी प्रलय गर्मसंगु जायते तथा प्रलीन तमसि मूढ़ जायते अन्वय एव श रजसी रजोगुड़के बढ़ने पर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 आदि आदिमूढ़ मूढ़ोनियों में जायते उत्पन्न होता है कर्म सुकु सात्व निर्मल फलम् रजसस्तु फलम् दुःखम् अज्ञानम तमसह फलम् पदछेद कर्म सुत से आहु सात्त्व निर्मल फल रजस दुख अज्ञान तमस फल अन्वय एव शब्दार्सठ कर्मणः कर्मका तु कर्म तो सात्विक सात्विकर्थ सुख ज्ञान और वैराग्यादि निर्मलम निर्मल फलम फल आहु कहा है तू किंतु राजस कर्म का फलम फल दुखम दुख एवं तमस कर्म का फलम फल अज्ञानम अज्ञान कहा है? सत्वात संजायते हे रजसो लोभ प्रमाद मोहो तमसो भवतो सत्वात संजायते प्रमाहतमसो ज्ञानमेंद्छेद लोभ ज्ञानम प्रमाद प्रमादोह तमसः तमस भज्ञानमचय एवं शब्द सत्वात्वुण सत्व से ज्ञान ज्ञान संज्ञाते उत्पन्न होता है च और रजसः रजोगुण से एवं निस्संदेह लोभ लोभ च तथा तमस तमोगुण से प्रमाद प्रमादमोह प्रमाद और मोह भावतः उत्पन्न होते हैं और अज्ञानम अज्ञान एव भी होता है गच्छन्ति सत्वस्था तिष्ठन्ति मध्येराज जघन्यगूवृत्तिस्था अधो गति तामस पदछेदर्धस्था मध्ये ठीस जघन्यगूवृत्ति गच्छन्ति गतिमस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 निज योनियों को तथा नर्कों को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं न्यम गुणेभ्य कर्ता दृष्टानुप्यति गुणेभ्य परम वेत्ती मद्भा शोधिगछति पदच्छेदः न अम गुणेभ्य यदा कर्ता दुपश्य गुणेभ्य परम वेत्ती मद्भाव सह अगछति अन्वय इव शब्द यदा जिस समय दृष्टा दृष्टा गुणेभ्य तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्यम, अन्य किसी को करतारम कर्ता न नहीं अनुप्यति देखता क्य और गुणीभ्य तीनों गुणों से परम अत्यंत परिश्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को वेत्ति तत्व से जानता है उस समय सह वह मदभाव मेरे स्वरूप को अधिगछति प्राप्त होता है गोड़ा नेता त्रिंदेही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख मृतमश्नुते विमुक्मृतमश्नुते पदछेद गुणाएता देह सभवान् जन्म मृत्युजरादुख विमुक्त अश्नुते अन्वय इव शब्दार्थ।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 त्रिन दह, कैह त्रिन एतान अतीतह पदछेदिंगुणाएता प्रभो किमाचारह किथम चेतान अतिवर्त अन्वय एव शब्दार्थ।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 श्री श्रीभगवाच प्रकाशम चवृत्ति मोहमेव पांडव न दृष्टि संप्रवृत्ता नृत्ता काशमच च मोहमेव संप्रवृत्ता न निवृत्ता कांचति अन्वय एव शब्दार्थ पांडव हे अर्जुन जो पुरुष प्रकाशम प्रकाश को कार्यूप और प्रवृत्तिम रजोगुण की कार्यरूप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 निवृत्त होने पर उनकी कंक्षती आकांक्षा करता है उदासीनवीनो गुड़ैर्यो न विचाते गूढ़ा वर्तन ये गति प्रेद उदासीनव आसिनह। गुड़ यचाल्यते गुड़ा वर्तंत ये अवतिषति न इंगते शब्दार्थः एव जो उदासीनवत् साक्षी के सदृश आसीनः स्थित हुआ गुड़ै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 तुल्यनिंदत्त्म संस्तुति पदछेदुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुय धीर तुय्यनत्मसंस्तुतिन्वय शब्द स्वस्थ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 तुल्य सम है मित्रिपक्ष मित्र और वैरी के पक्ष में भी तुल्य सम है एवं सर्वरंभ परित्यागी संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है सह वह पुरुष गुणातीत गुणातीत उच्यते क्यारेण भक्तिगन सेवते स गुणाशीत ब्रह्म भूयाय कल्पते पदछेद यचारेण भक्ति ती गेन सेिवते सह गुणा संत्य ऐहम्भूयाय कल्पति अन्वय शब्दार्थ शब्दार और यह जो पुरुष अव्यभिचारेण अव्यभिचारी भक्ति योगेन, भक्ति योग के द्वारा माम मुझको निरंतर सेवते भजता है सह वह भी एतान इन गुणान तीनों गुणों को समतीत्य भली भांति लाघ कर ब्रह्म भूयाय शचिदानंद घन ब्रह्मों को प्राप्त होने के लिए कलपति योग्य बन जाता है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस व्यय से शाश्वत धर्म से सुखस्काछेद ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम अमृतसा अव्य शाश्वत धर्म से सुख से एककन्वय एवं शब्द ही क्योंकि उस अव्ययस्य अविनाशी ब्रह्मणा उव्यय सेब्रह्मकाच और अमृतस्य का अमृतका तथा शाश्वतस्य नित्य धर्मस्य धर्म का धर्म और एकांतिकस्य अखंड एकरस सुखस्य आनंद का प्रतिष्ठा आश्रय अहम मयूँ तत्सदी श्रीमद्भगवद्गीतापनिष्सु ब्रह्म विद्यार्जुन संवाद गुण विभाग योगोनाम चतुर्दशोध्याय